सेरम रासक वरम रासे रिष्ठातृदेव वंदे रास विनोदन हम वंदेहगुश्रीयुत्पकमल श्रीगुरववांस श्रीग्र जात सह गणरघुनाथ तम स जीवत सवधूत जन सहित श्री कृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पादललिता श्री, श्री विशाखान्ता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राशे रसमंडलायक रस, रस, रस मोहन रस ललित रसवाई सह राधारमण देवघी असीम कृपा हम सभी भक्तगण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का द्वारा विरचित श्री गुरुदेवास्टकम कथा का एवं उनके भावों का नित्य आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं आज श्री गुरुदेवाष्टकम के तृतीय श्लोक की व्याख्या होगी श्री वे ग्रहराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना ुक्ता भक्ताजु वंदे गुश्रीचर वंदे गुरोश्रीचर वंदे जो भगवत विग्रह की नित्य सेवा शिंगार रसो, रसोद दीपक, तरह तरह की वेश रचना और श्री मंदिर के मार्जन उनकी सफाई आदि की सेवा में स्वयं नियुक्त रहते हैं तथा अपने अनुगत भक्त जनों को शिष्य जनों को भी ठाकुर के मंदिर की उन सब व्यवस्थाओं में लगाते हैं मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद, पादपथों में उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूं वंदन करता हूं देखिए बद्धो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह तो कहा गया है रस विग्रह है उनको स्नान की आवश्यकता है क्या वह तो सच्चिदानंद है भगवान को उठाने की आवश्यकता है क्या वह तो हमेशा जगे रहते हैं भगवान को वस्त्र पहनाने की आवश्यकता है क्या वह तो हमेशा शुद्ध रहते हैं उनके तो वस्त्र भी अशुद्ध नहीं होते ठाकुर जी को भूख भी नहीं लगती है लगती है क्या ठाकुर जी को भूख भी नहीं लगती है ठाकुर जी को प्यास भी नहीं लगती है ठाकुर जी का जो है ना अंगों में दर्द होता है परंतु उसके बाद भी भक्ति योग के अंदर अड़चन जो है वह बड़ा मुख्य अंग बताया हुआ है वह किस कारण से है कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है परंतु तेरे अंदर कितना सेवा भाव है क्योंकि प्रेम जो होता है वह सेवा के द्वारा दर्शित होता है तेरे अंदर कितना प्रेम भाव है यह तेरी सेवा से मालूम चलेगा तो प्रथम श्लोक के अंदर नाना प्रकार के विषय अंजालों में इस दावाग्नि के अंदर फंसा हुआ वह जीव है दूसरे श्लोक के अंदर यहां पर वह गुरुदेव जो है जहां प्रथम श्लोक में वर्षा कर रहे हैं दूसरे श्लोक के अंदर वह गुरुदेव कौन है श्रीमन महाप्रभु के पार्षद है और तीसरे श्लोक के अंदर अब वह गुरुदेव क्या करते हैं वह स्वयं तो ठाकुर जी की सेवा में रत है पूर्णतः रूप से रत है और अपने अनुगत जितने भी भक्त हैं, उन सबको भी भगवान की सेवा में उनको भी प्रेम रस देकर भगवान की सेवा में रत कर देते हैं अच्छा यहां पे बड़ी अच्छी बात है कि सेवा का मतलब एक छोटी ही सेवा नहीं है सेवाएं जो है वह शास्त्रीय आधार पर तो दो प्रकार की कही गई हैं। आचार्यों ने कहा है कि कर्म संदर्भ के अंदर भी इसकी चर्चा आती है कि अर्चन जो होता है वह दो प्रकार का कहा गया है एक बाह्य और एक मानस श्रीजीव गोस्वामी कहते हैं कि यथा शक्ति उपचार संग्रह करके देवालय में श्री मूर्ति की पूजा को बाह्य पूजा कहते हैं अपने घर में जो भी आप पूजा करें तो उसके लिए बहुत सारी वस्तुओं को एकत्र करें और एकत्र करने के बाद ठाकुर जी की जो उपासना करें या मंदिर के अंदर आप उपासना कर रहे हैं तो वह जो उपासना है वह बाह्य पूजा है वह बाह्य अर्चन है जो पूजा केवल मन से की जाती है उसे मानस पूजा कहते हैं मानस पूजा के उपकरण मन में ही संग्रह करने पड़ते हैं और मन में ही इस प्रकार से सोचना होता है कि श्री कृष्ण सामने उपस्थित हैं मन में ही आपको सब तैयार हो जाए मन में ही आपने विष धारण कर लिया मन में ही आपने जहां आपको बैठना है जो मंदिर है वह सब मन के अंदर हो गया अब मन के अंदर आपने सब तैयारी कर ली चंदन घिस लिया माँ का मार्जन कर दिया जल लेके आ गए अब जल भी कहां से लेके आए अपने घर अच्छा सेवा का भाव है कुछ लोग होंगे जो घर का ही मन में ही अपनी रसोई के अंदर गए वहां का सिंक का नल खोला खोल के जो जल मिला वो लेके आ गए कुछ होंगे जो अपने घर के अंदर जहा पूजा का स्थान पर नल लगा होगा उसी से जल लिया और भर लिया कुछ का मन ऐसा होगा कि पास में ही है कुआ है ठाकुर जी को इस कुए का जल से ही मैं जो स्नान और सब करना है कुछ का मन ऐसा होगा नहीं मैं तो यमुना जाऊंगा और यमुना जाके ही वहां के जल को लेके आऊंगा कुछ का ऐसा मन होगा कि नहीं मैं मन से पहले राधा कुंड जाऊंगा और राधा कुंड पे जाके वहां घड़े में भरकर कलश में भरकर जल लेकर और अपने घर पे लेके आऊंगा फिर पूजा करूंगा मन का भाव है आप किस भाव से आप कौन से जल को लेकर आ रहे हो कौन से जल को लेकर आ रहे हो यहां यह प्रीति तो यह प्रीति के अंदर बताया हुआ है कि मन में इस प्रकार सोचना पड़ता है कि श्री कृष्ण सामने उपस्थित हैं, उनके सामने में उपस्थित होकर पाध्य दे अर्घ्य देकर उनकी सेवा कर रहा हूं स्वर्ण में यथेष्ट रूप में उपकरण सज्जित करके उन उसके द्वारा पूजा और उनकी पूजा आरती चवर व्यंजन दंडवत परिक्रमा आदि कर रहा हूं बाह्य पूजा के पहले मानस पूजा की विधि है अतएव मानस पूजा अड़ती मानस पूजा अर्चन का एक अंग है और मानस पूजा ही अर्चन में सासंग दान दान कराती है और दान करती है और करती जैसे साक्तों के अंदर गोपी भाव को दिया जाता है मंजरी के भाव को दिया जाता है कि ठाकुर जी वृंदावन में अवस्थित हैं जो योगपीठ की पूजा होती है वहां योगपीठ का मतलब है कि भगवान श्री राधा और कृष्ण जहां मिलते हैं गुप्त कुंड पर मिलते हैं राधा कुंड पर मिलते हैं और वृंदावन में मिलते हैं इन तीन स्थानों पर ठाकुर जी मिलते हैं तो तीन योग पीठ है और उसमें सर्वोत्तम जो योगपीठ कही गई है रास राशेश्वर की वृंदावन की योगपीठ कही गई है और उसी योगपीठ पर ही पूजन होता है और अर्चन होता है वृंदावन बनाया जाता है हुँ? तो वह वृंदावन या तो आप काम बीज के द्वारा बना सकते हैं आप काम बीज लिखा काम बीज लिखने के बाद आपने आवरण बना लिया या आपने कमल दल एक बनाया एक कमल बनाया क्योंकि वह नित्यधाम वृंदावन जो है वह कैसा दिखता है वह कमल की भांति दिखता है तो वह जो कमल की भांति नित्य धाम वृंदावन है उसी का आप रूप यहां जब बनाया तो उसके पूजन आदि करते हैं तो यह मन के अंदर भाव कि ठाकुर जी वृंदावन में अवस्थित हैं और उस वृंदावन के अंदर कोई भी पुरुष नहीं जा सकता है एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण है तो उस समय पर कैसे उनकी पूजा होगी गोपी के भाव में कि मैं तो स्वयं तो पुरुष रूप में तो उपासना कर भी नहीं सकता क्योंकि वृंदावन में प्रवेश ही नहीं है वहा जो मेरी गुरु है वह मंजरी के रूप में विद्यमान है और उन मंजरी रूपा गुरु उन अच्छा उठाने से भगवान श्री कृष्ण को उठाने से पहले तो गुरु के पास जाया जाता है गुरु के आज्ञा करके गुरु अब सो रहे हैं तो गुरु की आज्ञा करके गुरु को वहां पर उठाया गया उठाने के बाद गुरु को स्नान आदि मन के द्वारा कराया गया फिर गुरु से आज्ञा ली गई भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि गुरु स्नान तो करे नहीं या गुरु जी बाद में स्नान करें गुरु जी भगवान श्री कृष्ण के बाद स्नान कर सकते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण के सेवक जो होता है वह तो पहले स्नान करता है उसके बाद जाके तो मन के अंदर आपने अपने गुरुदेव को जगा दिया और मन के अंदर ही आपने उनका स्नान ध्यान सब करा दिया और उसके बाद जब वह गुरुदेव आज्ञा वह जब तैयार हुए कि अब वह श्री राधा कृष्ण को उठाना है और राधा कृष्ण को उठाने के बाद अब उनकी सेवा करनी है तब उनकी आज्ञा लेकर योगपीठ के इस मंदिर के अंदर प्रवेश करा और उस योगपीठ के मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपने वहां की उपासना करनी शुरू करी गुरु आज्ञा से हा मंजरी रूपा गुरु के अधीनस्थ को सो so, भगवान यह तो मानस की पूजा है जिसके अंदर हम मंजरी का भाव रखते हैं गुरु रूपा सखी जो हैं उनका ध्यान आदि करते हैं वैसे आठ प्रकार की उपास मूर्तियां बताई हुई हैं। एक है शिलामई, दूसरी है दारुमई, मतलब लकड़ी की तीसरी है धातुमयी चौथी है बालूका मई फिर है मृणमयी लेख्या मणिमयी और मनोमयी इन सब के अंदर मनोमयी श्री मूर्ति ही है जो परिदर्शमान वस्तु द्वारा गठित नहीं है मतलब इन आठ यह जो मूर्तियां हैं यह आठ मूर्तियां किसी ना किसी वस्तु की बनती हैं, कोई पत्थर की बनती है कोई धातु की बनती है कोई लकड़ी की बनती है कोई बालू मिट्टी की बनती है परंतु जो मन के अंदर बनी है वह की किसी वस्तु से नहीं बनी है यह तो मन में बनी है ना मन के द्वारा बनाई हुई है तो यह है जो मन के अंदर बनी हुई है तो शास्त्र में श्री कृष्ण रूप का जो वर्णन है उसके अनुसार मन में चिंतन करके श्री कृष्ण मूर्ति ही मनोमयी मूर्ति है और बाह्य पूजा के अलावा स्वतंत्र रूप से केवल मानस पूजा की विधि ही अवश्य है बाह्य पूजा ना करके केवल मात्र मानस पूजा की विधि भी है परंतु यह है ध्यान रखें अगर किसी को मन के अंदर वह मन के द्वारा बनाई हुई जो मूर्ति है वह ध्यान नहीं आती है कई बार ऐसा होता है मन हम इतने क्या आर्टिस्ट नहीं है ना कि हम मन के अंदर मूर्ति बना ले ठाकुर जी की तब क्या करें श्री राधारमन लाल को वहां पर विराजित करते हैं अपने जो जिन ठाकुर की रोज आप उपासना करते हैं आप उनको ही अपने मन की मूर्ति मान लें उन्हीं का ध्यान करना शुरू कर दे कि यह मेरे मन की मूर्ति है फिर कर्म संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी मानस पूजा के महात्म में यह बताते हैं कि ब्रह्म पुराण के अंदर एक घटना लिखी है कि प्रतिष्ठान में एक विप्र थे वह अत्यंत दरिद्र थे और अपना कर्मफल मानकर इस दरिद्रता को में रहते और शांत चित्त से उसका निर्वहन करते थे सरल बुद्धि वह ब्राह्मण ने एक दिन ब्राह्मण सभा में वैष्णव धर्म का विवरण सुना कि वैष्णव धर्म केवल मन के द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है उन्होंने सुन लिया कि वैसे तो पूजा आदि के अंदर बड़ा सारा खर्चा वर्चा होता है बड़ी सारी चीज होती है परंतु मैं तो गरीब हूं क्या करूं तो उन्होंने सभा के अंदर सुन लिया कथा मंडप पे सुन लिया कि वैष्णव बन गया और वह मन से ही पूजा कर रहा है तो उसी से ही उसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है तो वह सरल बुद्धि ब्राह्मण जो थे वह सुनकर बड़े खुश हुए और मानस पूजा के लिए उत्सुक हो गए वे प्रतिदिन गोदावरी में स्नान कर नित्य कर्म समापन पूर्वक मन को स्थिर कर लेते और मन में श्री हरि की मूर्ति स्थापन पूर्वक पूजा कर, करा करते थे वे मन में सोचते कि उन्होंने अब एक रेशमी पीताम्बर पहन उन्होंने स्वयं रेशमी वस्त्र पहना है और श्री मंदिर का मार्जन कर रहे हैं श्री मंदिर की बुहारी लगा रहे हैं वहां पर पोछा लगा रहे हैं यह प्रतिदिन का कार्य है अगर कोई भक्त बस स्नान करे और बैठ जाए पूजा करने के लिए नहीं जैसे स्थान पर ठाकुर जी विराजित हैं, उस स्थान की रोज प्रतिदिन हाँ बुहारी उस स्थान की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका महात्म्य तो हरिभक्ति विलास में सर्वप्रथम बता रखा है मतलब आप पूजा अर्चन से पहले ही हरिभक्ति विलास इसकी चर्चा करता है कि गोहारी परम क्यों आवश्यक है और उसका महात्म्य क्या है और महिमा क्या है यहां तो नहीं परंतु शास्त्रीय आधार पे तो यह है कि उस स्थान को गोबर मिट्टी से लिपा जाता है और जितना उसे लीप कर उस स्थान को रोज तैयार करेंगे ठाकुर जी उतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं सो so, भगवान वह मंदिर श्री मंदिर का मार्जन कर रहे हैं फिर सोने चांदी के कलश में सभी तीर्थों का जले लाकर उसमें सुगंधी द्रव्य मिलाकर श्री मूर्ति का स्नान करा रहे हैं हैं तो दरेंद्र परंतु मन का भाव तो यह है ना कि मुझे ठाकुर जी को स्नान कराना है तो स्नान कराना है तो छोटे अपने घर के किसी ग्लास से करा लो छोटे छोटे इधर उधर वस्तुओं से करा लो नहीं मैं तो सोने के कलशों को लेके आऊंगा और उन सोने के कलशों को लाकर मैं तो विविध जितनी भी नदियां हैं हमारी सप्त नदियां हैं उनमें जाके जल भर भर के लेके आऊंगा सप्त कलशों का वह जल लाके इकट्ठा करूंगा और उसके अंदर सुगंध द्रव्य जाके भरूंगा ये मन का भाव ये मन का भाव अब मन के शरीर से तो दरिद्र है ना वित्त नहीं है परंतु मन से दरिद्र थोड़ी है मन से हम दरिद्र हैं सामने हमारे पास सब कुछ चीजें हैं हम सोना भी खरीद सकते हैं ठाकुर के लिए हम चांदी भी खरीद सकते हैं ठाकुर के लिए हम उनके लिए साजो सज्जा का बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं परंतु उसके बाद भी हम मन से ठाकुर को कुछ भी नहीं कर सकते हम ठाकुर जी की सही से उपासना नहीं कर पाते हैं कभी उपासना करने भी गए तो मन इधर उधर लग ये मन की दरिद्रता है ये मन की दरिद्रता है कि हम ठाकुर के पास हैं और उसके बाद भी थोड़ा सा भोग लगाते हैं मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा है खुद खाएंगे तो छप्पन भोग परंतु ठाकुर को लगाएंगे तो वो चार चिरौंजी लगा दी हाँ थोड़ी सी मिश्री लगा दी अरे दे दो ठाकुर जी को अरे दे दो ठाकुर जी को जिसकी परम सत्ता है उसके प्रति अगर प्रेम दिखाना है तो सही से दिखाओ तो ये बड़ा जरूरी है यहां पर यह जो ब्राह्मण है यह है मन से धनवान है शारीरिक दृष्टि से उनके पास वित्त नहीं है परंतु मन से बड़े धनवान है क्यों क्योंकि मन में सोचते हुए ये बारंबार ये कर रहे हैं मैं सोने के घड़ों में जा जा के सब नदियों से जल भरूं और जल भरने के बाद ठाकुर जी को उसके अंदर द्रव्य सुगंधियों को अन्य अन्य बहुत सारे पुष्पों को कपूर को इत्र को उसके अंदर डालूं और डालने के बाद श्री मूर्ति का स्नान कराऊं ये है मन हा मन के द्वारा तब वह वह श्री मूर्ति को मणि रत्नों के गहनों से सुसज्जित करों इसके बाद आरती करके महाराजोपचार से भोग लगा रहे हैं इससे उनको परम संतोष मिलने लगा खाना भी जो बनाए ठाकुर जी के लिए भोग हुए थोड़ा सा नहीं बनाया मन बन से तो आप कुछ भी बना सकते हो अलंकार नहीं है खरीदने की क्षमता कोई परेशान मन से तो आप बहुत बड़े बड़े इस देश का कोई नूर यहां रखा हुआ है उसे ठाकुर जी के के गहने में लगा के तुम के लगा तुम लेके सकते हो यहां के ले जाने की क्षमता नहीं है परंतु मन से तो ठाकुर जी को अर्पित करने की तो क्षमता है ना कि कोई नहीं ठाकुर जी भारत का ही कोहनूर है बात तेरा ही कोई नूर तुझको ही समर्पित करा तो जा सकता है पर यह मन का भाव है अब यह करते हुए उनको बड़ा परम संतोष मिलने लगा इसी तरह विप्र का भजन जो था वह चलने लगा और एक दिन वह मन ही मन समन्वित परम धर समित में सजाकर मतलब चावल जो उन्होंने घी में करके पकाए अच्छे और घी में पकाने के बाद उस चावलों को ठाकुर जी के पास लेके आए पर वह बहुत ज्यादा गर्म थे तो जितना गरम होने से वह भोजन उपयोगी हो सकता है उससे अधिक गरम है या नहीं हाँ, मतलब अब यह गरम तो है परंतु यह इतना गरम है कि मुंह जला देगा कि यह इतना गरम है कि यह खाने में स्वाद बना रहेगा ठाकुर जी को यह दे, देने से पहले यह जांचना जरूरी था कि यह गरम कितना है तो इसी भावना को धारण करके उन्होंने अपनी उंगली को लिया और उस या बोल सकते हो खीर के अंदर हुँ? उस खीर के अंदर घी से बनी हुई उस खीर के अंदर लेके डाल दिया और जैसे ही डाला तो उनकी उंगली जल गई तो उंगली जल गई हाय राम ये तो बहुत ज्यादा गर्म है मन में उनका यह चल रहा था भाव तो मन में यह भाव चलते हुए हाय ये तो खीर बड़ी गर्म है उन्होंने पहले थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखा और जब यह ठंडी हो गई तो ठंडी हो जाने के बाद ठाकुर जी को उन्होंने भोग लगाया तुम्हारा महाराजा ठाकुर जी को भोग लगा जब उनकी मानसी सेवा पूरी हुई तो मन में ऐसा लगा कि उंगली जली हुई थी परंतु जैसे ही यहां जब खीर सब भोग भोग लग गया और वह अपनी बाह्य अवस्था में वापस आ गए तो पहली अवस्था में बाहर आ जाने के बाद उन्हें उन्हें उंगली में कुछ पीड़ा का अनुभव हुआ तो पीड़ा का अनुभव हुआ तो उन्होंने अपनी उंगली की तरफ देखा तो उंगली उनकी जली हुई थी उंगली तो उनकी जली है तो उंगली उनकी जली है तो जलते हुए में उन्होंने देखा ये मेरी उंगली जली है अच्छा तब यह देखते ही वैकुंठ के अंदर बैठे हुए वैकुंठाधि श्री नारायण वह लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्या हुआ तब भगवान लक्ष्मी जी को उन्होंने दिखाया कि यह देखो यह ब्राह्मण है ना यह मेरी मन से पूजा करता था इसकी उंगली जल चुकी है तब भगवान श्री विष्णु ने अपना वैकुंठ से एक विमान भेजा और विमान गया और जाके उन विप्र देवता को साक्षात वैकुंठ लेके आया ऐसा ही भाव ऐसा ही भाव जो है ये मन की उपासना है और यह है मन की उपासना श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन की सेवा करते थे रोज प्रतिदिन अगर कुछ पीते थे तो छाछ पीते थे वो भी जितना हाथ पे आ जाए छाछ जितना हाथ पे आ जाए उतना लिया या एक दोना होता था उस दोने के अंदर छाछ को पीते थे भगवान श्री राधा कृष्ण को भोग लगा रहे थे दूध का फल का आदि का भोग लगाने के बाद आज प्रिया जी ने कहा कि यार तुलसी तुलसी मंजरी है ना तुलसी ये ले ना? ये खा अब वह तो अपनी सिद्ध अवस्था में थे मन से तो वह वृंदावन में थे और वहां पे मन से उपासना करते हुए उनको भोग लगाया भोग लगाने के बाद प्रिया जी ने उनको दिया कि ये लो और लो तो लेने के बाद अब तो वह तो गोपी के रूप में थे ना तो गोपी के भाव में होते हुए उन्होंने उसको खा लिया केले को खा लिया दूध को पी लिया कर लिया लिया और खाने के बाद जब वह वापस अपनी बाह्य अवस्था में आया अब उनका पेट खराब हो गया और बुखार आ गया तो श्री पुष्टि संप्रदाय में आप आपने अपने को भेजा राधाकुंड बोले राधाकुंड जाओ महा आचार्य गद्दी पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी विराजित हैं उनको कुछ पीड़ा है ज्वर की पीड़ा है वहां गण भी आके इकट्ठे हो गए वैद्य वहां पर पहुंचा वैद्य भी बड़ा जाना पहचाना हाँ, और भक्त था तो लिया और लेने के बाद वैद्य ने नाड़ी को देखा वैद्य ने नाड़ी को देखा तो उन्होंने बोला कि इनके पेट के अंदर अभी तो फल और दूध है जिसके कारण उनको जोर हो रहा है वहां बैठे हुए जितने भी ब्रजवासी और महात्मागढ़ थे वो हंसने लगे वैद्य की तरफ देखकर अरे वैद्य जी तुम्हारी तो जरा ज्यादा बुद्धि खराब हो गई है आजकल तुम तो नब्ज जो देखना सही से जानते नहीं हो बोले सही से नहीं जानते हो बोले महाराज जो मठा पीते हैं हमेशा वो कहां से दूध पी लेंगे और फल खा लेंगे कहां से कर लेंगे बताओ वैद्य जी भी अड़ गए बैद्य जी भी बोले शर्त लगाओ तो बताओ अभी इनके मुंह में अभी इन्हें इनको उल्टी कराता हूं वमन कराता हूं एक औषधि देता हूं वमन हो जाएगा और वमन होते ही देख लेना अभी तक यह है उनके पचे नहीं है जिसके कारण इनको ज्वर हो रखा है बोले ये वमन करते ही उनके मुख से निकल जाएगा ब्रजवासीगण रघुनाथ दास गोस्वामी जी की तरफ करते हुए हंसने लगे बड़ो चालू बाहर बाहर तो दिखाए रहे हो तो तो दूध पीने में लगो भयो यहां श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रणाम करा वैध को और कहा कि आप साधारण वैध्य नहीं है कि जो साधारण अवस्था में मेरे इस शरीर के ने खाया है आपने उसको पता नहीं लगाया है आपने तो नब्ज पे हाथ रख के मैंने जो अपनी मनवस्था में जो मन में रहते हुए मानसी उपासना करी और उस मानसी उपासना के अंदर जो श्री प्रिया जी के द्वारा दिया हुआ अपना प्रसादी था उसको पाया है वो आपने मेरी नाड़ी से पहचान लिया अब मैं आपको बारम्बार प्रणाम करता हूं ये भाव ये मानसी अवस्था यह मानसी पूजा है यह आएगी कैसे यह आएगी अपनी बाह्य पूजाओं से ठाकुर जी की उपासना करते हुए जब इन्हीं से ही प्रीति नहीं होगी तो वहां कहा प्रीति होगी जब यहां की उपासना में इन मन नहीं लगेगा तो वहां की उपासना में कहा से मन लग जाएगा जब यहीं पर ही अभी कब टूट रही है अभी ये हो रहा है अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो महावाली में कहा से प्रवेश कर लोगे महावाली में तो तब प्रवेश करोगे जब यहां वाली से तो हो जाएगी तभी ये जरूरी है और इसी बात की ही चर्चा करी हुई है कहा गया है श्री विग्रहार राधन नित्य नाना नित्य मतलब गुरुवर के द्वारा जो उपासना करी जा रही है ना वह नित्य करी जा रही है अनित्य नहीं है कि किसी दिन करी और किसी दिन नहीं करी नहीं नित्य करी जा रही है चाहे वह ठाकुर जी की साक्षात तो मूर्ति उपासना करें या मनोमय करें परंतु इन दोनों में से एक जरूर नित्य करी जा रही है अब उसके बाह्य अवस्था क्योंकि जे जितना हम बाह्य पूजा को अर्चना को हा? अर्चन को मूर्ति की अर्चन को हम जितना पुष्ट कर देंगे उतना ही हमारा प्रवेश ठाकुर जी की उपासना के अंदर हो जाएगा मन रूपी उपासना में हो सकता है परंतु इसमें बत्तीस वस्तुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है या नई पादुका भी गमनम भगवदृ दसवाद्य सेवा चामस्तग्रता उच्चे वाप्य शौचेवा भगवत दर्शना एक हस्त प्रणाम तत्स्ता प्रदक्षिण पाद प्रसारण चाग्रे तथा पर्यक बंधन शयनम भक्षण चापे मिथ्याभाषणमेव च में उच्चर तो भाषा रोदना चेग्रह निग्रहा कम्बलावरणं कमलावरण परनिंदा स्तुति अशलील भाषणं च धोवामोक्षण शौणोपचारस्वेदित भक्षण तत्द कालोदापण विन युक्ता विशिष्ट प्रदन व्यंजनादि चैव पृष्ठीकृत्यासन चरशादन गुरौ मौनम्रोत्र तथा अपराधास्था विष्णु है यह बत्ते हैं जिनकी चर्चा करी गई है कि भगवान की सवारी सवारी किसी भी हम सवारी पर चढ़कर कभी भी हम ठाकुर जी के हम किसी भी सवारी पर चढ़कर या पैरों में खड़ाऊं चप्पल आदि जूते पहनकर भगवान के दर्शन करने के लिए ना जाए रथ यात्रा जन्माष्टमी रामनवमी वरहा जयंती वामन द्वादशी आदि नाना जितने भी उत्सव हैं इनको इनके दर्शन ना करना इन इन मुख्य दिनों में हम ठाकुर जी के दर्शन ना करें मंदिरों में जाके अपने ठाकुर जी के दर्शन ना करें ना मनाएं श्री मूर्ति को या भगवान की मूर्ति को एक हाथ से प्रणाम करना बहुत सारे लोग होते हैं ना जो हृदय पे हाथ लगा लेते हैं या प्रणाम करते हैं आपको तो पता ही है एक ही हाथ से जो प्रणाम होता है वह जो प्रणाम है यह सेवा प्राद है एक हाथ से कभी ठाकुर जी कहते हैं दो हाथ उठाने में भी परेशानी है रही है दो हाथों को उठा के ही प्रणाम करा जाता है अशुचि अवस्था में प्रणाम करना अभी हम शुद्ध नहीं है गलत अवस्था में है और उसमें रहते हुए हमने प्रणाम करा ठाकुर जी को परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ ना रुक फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना ठाकुर मतलब जी तो यहां खड़े हैं परंतु उनके सामने ही घूमते जा रहे हैं अरे उनके पूरा घूमो या परिक्रमा कर रहे हो पर बीच में रुक गए इधर उधर की बातों में लग गए फिर परिक्रमा फिर चालू कर दिया फिर रुक गए तो बोले नहीं करो तो पूरी सही से करो फिर भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर फैला बैठना भगवान का श्री विग्रह हो गुरु हो उन सबके सामने कभी भी अपने पैरों को खोल के नहीं बैठना चाहिए मतलब अपने गुरु चरण को या भगवान को अपने पैर नहीं दिखाने चाहिए फिर ठाकुर जी की सेवा में रहे और रहते हुए अपने दोनों जांघों को ऊपर करा और ऐसे हाथ डाल के जाघों के बाद अपने घुटनों की तरफ ऐसे पैरों को पकड़ लिया ऐसे करके बैठते है ना तो ऐसा करके भी नहीं बैठना है ठाकुर जी के सामने फिर ठाकुर जी के सामने सोना नहीं है ठाकुर जी के सामने भोजन नहीं करना है ठाकुर जी के सामने झूठ नहीं बोलना है ठाकुर जी के सामने जोड़ जोड़ से भी नहीं बोलना है आपस में बातचीत नहीं करनी है समाज की अपनी क्या चल रहा है घर पर पड़ोस में दुनिया की कोई बात नहीं जोर से चिल्लाना भी नहीं है ठाकुर की उपासना में जब हो बहुत सारे लोग हैं जोर से चिल्लाते हैं फिर कलह करना कोई कलह ना करे किसी को भी दूसरे व्यक्ति को जब सेवा में हो तो पीड़ा मत दो किसी पर अनुग्रह भी मत करो कठोर वचन मत बोलो कंबल से शरीर ढककर सेवा मत करो भगवान के सामने दूसरे की निंदा मत करो और दूसरे की स्तुति भी मत करो अश्लील शब्दों को मत बोलो अधो का काग मत करो शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से पूजन करना मतलब शक्ति तो है कि मैं ठाकुर जी को बहुत प्रेम से लाड़ू लड़ा सकता हूं मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है उसके बाद भी मैं सबसे ज्यादा गई गुजरी पूजा सेवा ठाकुर जी की करो तो यह भी एक सेवा प्राप्त कहा गया है भगवान को निवेदन किए बिना ही किसी भी वस्तु को खाना पीना और जिस ऋतु में जो फल हो उन्हें सबसे पहले भगवान को ही अर्पण करना ऐसा नहीं कि कुछ ऋतु के अंदर जैसे यहां आम आता है ना सब पागल हो जाते हैं यूके के अंदर तो वो बोलते हैं अरे भारत से स्पेशल आम आया है और उस मेंगो शेक बनाओ आम आम खाओ अगर वो आम आया है तो सबसे पहले भक्त का कार्य है कि वह जी की उपासना में ठाकुर जी को निवेदित करें आज बढ़िया प्यारा भाव भी था आज वो कौन सी बेरीज थी जो आज नलिन लेके आया हम्म किसी फार्म से या कहा से तोड़ तोड़ के वह आया डिब्बा लेके राधामयी जी ने करा यह ठाकुर जी को सबसे पहले भूख लगेगी ये भाव रहेगा तो बहुत अच्छा है बहुत प्यारा है हा? अच्छे फल आए परंतु स्वयं खाने लगे और ठाकुर जी को नहीं खिलाए वे तो घर के अंदर सबसे बड़े हैं सबसे प्रिय हैं तो उनको खिलाना किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना और भगवान को पीठ देकर बैठना और भगवान के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना कोई भगवान के सामने दूसरे को प्रणाम नहीं करा जाता है उनसे जय श्री कृष्ण राधे राधे हाँ भगवत नाम लेके तो उनको उनसे राधे राधे करी जा सकती है परंतु वैसे किसी को भी प्रणाम नहीं करा जाता है ठाकुर जी के सामने हाँ गुरुचरण को गुरु चरण हो गुरु चरणों को प्रणाम किया जा सकता है हाँ क्योंकि वह साक्षात गुरु आए हैं और उन गुरु चरण को आप प्रणाम कर सकते हैं और अगर वह आज्ञा ना दे तो उनको भी झुक कर पर आप राधे राधे कर सकते हैं भगवान को पीठ फिर गुरुदेव की अभ्यर्थना कुशल प्रश्न और उनका स्तवन ना करना कि गुरुदेव तो है परंतु उनसे ना हमने प्रश्न पूछे सेवा संबंधी और ना उनका स्तवन किया मतलब गुरुदेव को गुरुदेव की उपासना ही नहीं करी तो यह भी अपराध है सेवा अपराधों के अंदर और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना कि अरे मैं तो ठाकुर जी के लिए अब ये करता हूं हाँ ठाकुर जी ने तो मुझसे ये वाली चीज करा ठाकुर जी ने तो ये हाँ अब मैंने सेवा के अंदर ये बदल के मैंने अब ये चीज को लेके आया उसके लिए मैं वृंदावन गया और वृंदावन जाके मैं इस दुकान पे बैठा और मैंने ऐसा डिजाइन बनवाया और ऐसी पोशाक करी और उसके बाद मैं अब ये लेके आया हाँ, मैं मैं इतना आ गया ना उसके अंदर तो बोले अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना और किसी भी दूसरे देवता की निंदा कभी ना करना ये बत्तीस अपराध कहे गए हैं इन बत्तीस अपराधों को जो सीख लेता है और समझ लेता है जो जान जाता है कि यह जो अपराध है ना इन अपराधों से अगर मैं बचता हुआ रहा तो ठाकुर जी की बाह्य उपासना से मानसी उपासना मेरी सिद्ध हो सकती है वह तो सही चल सकता है और वह भी मानता हुआ चले यहां पे बड़ी अच्छी बात है कि आचारहा परमो प्रथमो धर्म आचारहा प्रथमो धर्म कि अगर यह पूछा जाए कि कौन सा धर्म हमारे लिए है जिसे अपना के चलना चाहिए बोले जो आचार्य के द्वारा आपके गुरु के द्वारा जो बताया हुआ धर्म है ना जो आपको उन्होंने शिक्षा दी है वही धर्म सर्वोपरि है और वही धर्म सर्वप्रथम है आपके लिए जिसको अपनाना बड़ा जरूरी है क्योंकि आचरती आचार्य आचार्य तथि आचार्य बोले जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जिस आचरण को धारण कर रखा है उसी के कारण वह आचार्य है हाँ। तो अब यहां पर कौन सा उन्होंने आचार आचार धारण कर रखा है बोले श्री ग्रहारा ग्रहरा धन नेत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना क्या धारण कर रखा है उन्होंने उन्होंने श्री विग्रह की नाना प्रकार से आराधना कैसे पूछा उपासना होती है कैसे और क्या बढ़िया हो सकता है हर चीज को अच्छी तरीके से धारण करा है ठाकुर जी की पोशाक में कैसे विविधताएं लेके आई जा सकती हैं श्रृंगार के अंदर कैसे विविधता यही तो कार्य की गोपियों का है वहां बैठी हुई जितनी भी हैं उनका भाव तो यही होता है ना कि मैं प्रतिदिन नया क्या चीज लेके आऊं जिससे मैं अपनी सेवा से ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकू जब तक नई वस्तु नहीं आएगी हमारे हृदय के अंदर मैं नया क्या करूं ठाकुर जी के लिए तब तक थोड़ी ना ठाकुर जी ऐसे जाएंगे क्योंकि जब प्रेम करा जाता है ना तो वह प्रेम नए नए हमारे अंदर भावों को उत्पन्न करता है कि हम अपने प्रिय और प्रियतमा को कैसे लाड़ लड़ा सकते हैं ठीक उसी प्रकार से यह बारंबार ध्यान आचार्य गण क्या करते हैं ठाकुर जी की प्रतिदिन अब फूल बंगले देखो रोज एक ही तरीके का फूल बंगला बनेगा क्या ग्रीष्मकालीन ऋतु के अंदर प्रतिदिन कुछ अलग होगा प्रतिदिन ठाकुर जी किसी और अलग भगत कुंज के अंदर विराजित होंगे उसके पीछे भाव उसके पीछे का जितना कार्य है कैसे बनना है क्या होना है ठाकुर जी को कैसे विराजित करना है ये सबके पीछे सेवा का भाव होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छा चलो बना दो फूल बंगला वो बना दो फूल बंगला के अंदर मन ने वहाँ पर निवेश नहीं करा है। मन ने नहीं मन नहीं आया है मन ने आपका अभी तक निवेश नहीं करा नहीं अरे मेरा ठाकुर विराजित हो रहा है तो मैं अपने ठाकुर को कौन से ऐसे बंगले के अंदर कि वह हुआ बंगला और अच्छा अद्भुत दिखे वह कुंज और निराली दिखे एवं ठाकुर जी जब उस कुंज के अंदर आके बैठे तो वो कह दे वाह आज तो यहां प्रिया जी के संग बैठना बड़ा सुखद अनुभव करा रहा है वहां मेरी गुरु रूपा सखियां जो हैं गुरु परंपरा के अंदर विद्यमान जितनी भी सखियां हैं वह प्रसन्न हो जाए उस कुंज को देखकर और कुंज को देखकर कर कहें कि आज इस सखी ने बहुत अच्छी प्रकार से जिस कुंज को सजाया है जिसके कारण हम ठाकुर जी की सेवा भी बड़े आनंद में होकर कर पा रहे हैं अब ये तो मन का भाव है मन का संवेश हो और मन का संनिवेश सिर्फ पूजा आदि के अंदर भी ना हो मार्जन के अंदर भी हो तन मंदिर मार्जना देव हमें मालूम है हम बचपन से बड़े महाराज जी जब भी हमारे मंदिर के अंदर जब भी सेवा महोत्सव की शुरुआत होती तो सेवा महोत्सव में शुरू के तीन चार दिन कम से कम तीन चार दिन तो सिर्फ गर्भ मंदिर की और मंदिर की सिर्फ वहां पर मार्जन का ही कार्य होता था उस कुछ और दूसरी सेवा नहीं होती थी मतलब तीन चार पांच दिन तो सिर्फ सेवा में सिर्फ मार्जन की सेवा में लगते थे और आज भी लगते हैं आज भी जब भी सेवा उत्सव होगा सत्रह अठारह दिन की सेवा होती है परंतु उसमें एक हफ्ते क्या ही प्रेमोत्सव या सेवा उत्सव करा जाता है बाकी के सात आठ दिन तो या दस दिन तो वहां के मार्जन आदि के अंदर वहां की बाकी की तैयारियों के अंदर उसी में ही लगते करते रहते हैं सब जितने भी भक्त हैं, जितने भी शिष्य परिकर हैं, श्री राधारमन परिकर है, है सबके सब आ जाते हैं कोई श्री भगवान श्री राधारमन लाल के कर्म मंदिर के गेट को ही यहां उनकी उस पर लगी हुई जो रजत है चांदी है उसी को ही स्वच्छ करने में लगा हुआ है को महाराज ठाकुर जी के उस पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर एक एक कोठरी एक एक कमरा एक एक स्थान एक एक उनकी सब जगह की लगाने में लगे हुए क्योंकि ठाकुर जी का घर है ना तो ठाकुर जी के घर के अंदर एक एक स्थान बिल्कुल अच्छा दैदे पैमान बना रहे हमारे अनुज आचार्य श्री अनुराग गोस्वामी जी ये मैं बड़ा आदर करता उनके का विगत तीन या चार वर्षों से श्री राधारमन मंदिर की मार्जन की सेवा उन्होंने ले रखी है रोज प्रतिदिन मंगला पर उठना और उठने के बाद मंगला आरती हो जाए उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है और तीन घंटे तक के लिए मंदिर बंद होता है और धूप आरती पर मंदिर खुले इस बीच में तीन घंटे के समय उस पूरे मंदिर की सफाई और सिर्फ मंदिर की सफाई का मतलब नीचे के स्थान की ही सफाई नहीं एक, एक पत्थर के अंदर नक्काशी हो रखी है वहां पर उन सब पत्थरों के बीच में भी अगर कुछ धूल लगी है कुछ जाले लगे हैं कुछ भी लगा हुआ है उन सब की सफाई करना विगत तीन वर्षों से कट रहे हैं ये मार्जन है भाई हम अपने घर के अंदर तो मैं तो यहां देशों में तो जरूर देखता हूं कई स्थानों पर देखा है अगरबत्ती भी जलाते हैं तो उससे पहले उसका साइज यहां छोटा कर देते हैं एक अगरबत्ती हमारे यहां पूरी एक बार में जलती है परंतु यहां पर तो वह अगरबत्ती भी पांच टुकड़ों के अंदर काट दी जाती है क्यों काटते हो अरे ये जो हमारा घर है ना ये काला हो जाएगा अच्छा ठाकुर जी के मंदिर में जब जाते हो तो महाराज बड़े बड़े दिए लगा लेते हो ठाकुर जी तेरा मंदिर काला पड़ जाए तो कोई बात नहीं ठाकुर जी तेरे घर के अंदर तो मैं तो चार चार अगरबत्ती जला के तेरी आरती करूंगा तेरे पद घर के पत्थर काले पड़ जाए तो कोई बात नहीं सफाई करनी है ना जी सफाई मैं तो ठाकुर जी का लाड़ लड़ाऊंगा सिर्फ ना दिया बाती जला जला के घर के अंदर तो मैं ध्यान ना कूंगा मेरे घर के अंदर तो कुछ भी काला ना हो जाए परंतु यह गुरु का कार्य है स्वयं वहां पर तन्मंदर मार्जनाद्योग वहां पे जाके मार्जन करेगा एवं अपने अनुगत जितने भी भक्तगण है उन सबसे भी मंदिर का मार्जन करवाएगा यह जरूरी है हमारे यहां अर्चन सबसे ज्यादा जरूरी है वैष्णव जगत के अंदर अर्चन सबसे ज्यादा जरूरी है भाई ब्रह्म में तो हर पदार्थ के अंदर ब्रह्म मौजूद है, है ना परंतु उसके बाद भी बिरले होते हैं जिनको ब्रह्म दिखता है भाई उन्हें फूल में फूल ही नजर आएगा किताब में किताब फोन में फोन हर चीज में तो उन्हें अलग जो वस्तु है वही वो जो चरम स्थिति पर समाधि की स्थिति पर पहुंच चुके हैं है वह वहां स्थिति पर पहुंचने के बाद हर जगह हर जगह पर वो ब्रह्म दिखेगी ब्रह्म दीपता नहीं है अनुभव होता है वह अनुभव जनने ब्रह्म दीपता नहीं है क्योंकि तो कालो है अब कालो है तो हर वस्तु काली दिखेगी का ब्रह्म तो कालो है जैसे गोपियन ने कही थी आ, उद्धव आए तो सूरदास ने है भाव लिखा है कि अरे उद्धव रे भूत भी कालो और ब्रह्म भी कालो एक अंधेरे कमरे में चले जाओ और जाने के बाद यह बोलो कि जी ब्रह्म है तो हम कैसे माने गए ब्रह्म है भूत भी कालो हो वो भी ना दिखे कालो कालो दीखे और ब्रह्म भी कालो कालो अधिक हो बोले हम कैसे समझें कि तेरह वालों जो है जो जिसकी तू बात कर रहे हो वो ब्रह्म है वह भूत भी हो सके? हाँ, अगर धारण कर ले मोर मुकुट को अपने ऊपर धारण कर ले तो हम उसकी भी उपासना कर सकती हैं। तो आनंद का भाव जब वह धारण करते हैं ज्ञानी योगी तो हर वस्तु के अंदर उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है आनंद की परंतु वैष्णवजन जो है वह जब उपासना करते हैं तो उपासना करते हुए वह उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि हर वस्तु के अंदर या तो सेवा का भाव धारण कर लेंगे या उन वह सब वस्तुएं जो है वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन कराएंगे जैसे श्री वल्लभाचार्य कहते हैं पत्रे पत्रे हा वृक्ष वृक्ष वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजा कि हर वृंदावन का जो वृक्ष है वह वेणुधारी श्री कृष्ण है और उनके जितने भी पत्ते हैं ना वह क्या है वह चतुर्भुज रूप में है ब्रजवासी गण जितने भी हैं वह विष्णु का दशांश है जितनी भी ब्रजवासीन गोपियां हैं वह लक्ष्मी का दशांश है पद्म पुराण के अनुसार सो भगवान ब्रजवास ये बड़ा जरूरी है वैष्णव के लिए कि वह हमेशा ठाकुर जी की अर्चन करे क्योंकि उससे उसको यह मालूम चल सकता है कि मैं ठाकुर की उपासना सही से कर पा रहा हूं कि नहीं क्यों क्योंकि यह जो उपासना है यह ही उपासना है और इस ही उपासना से हमें उस नित्य धाम वृंदावन में सेवा की प्राप्ति करनी है गोपी बनना है और गोपी बनने के बाद हमें उस सिद्ध देह पे पहुंचकर उस धाम की वृंदावन यहाँ मरणोपरांत उस धाम की मैं जाके सेवा की प्राप्ति करनी है जब आलस से यहां है तो वहां की प्राप्ति कैसे हो जाएगी जब यहां पे अभी तक मन नहीं लग रहा है तो वहां पे फिर कहां से मन लग जाएगा और वहां तो गुरु रूपा गोपी जो बैठे ना डंडा मार के बार कर देगी बाहर चल तो भगवान की सेवा के अंदर अपराध कर रही है आलस से प्रमाद आदि को लेके आ रही है तो यहां अगर आ रहा है प्रमाद तो समझिए बहुत ज्यादा बड़ी खतरनाक वस्तु है तो अब ये विग्रह आराधन यह बड़ी प्यारी बात है क्योंकि शास्त्रीय आधार पर नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप तीन भेद नहीं तीन चित्त आनंद रूप की भगवत नाम भगवान की का विग्रह और साक्षात भगवान ये तीनों एक है यह तीनों के तीनों एक है इनमें किसी में भी अंतर नहीं है जब यह है यहां अंतर नहीं है तो तो क्या करा जा सकता है हा बोले अगर आपके पास किसी कारण से मूर्ति नहीं है तो गुरु के द्वारा आपको मंदिर आदि की अर्चना दी गई या मंदिर आदि की सेवाएं दी गई आप किसी कारण से दूर हो कोई बात नहीं आप ऐसा कर सकते हैं मूर्ति खरीदने के भी आपके पास लक्ष्मी नहीं है ठाकुर जी का नाम हो ठाकुर जी का नाम को ही लिख लो और उन्हीं की उपासना करो आश्री राधा रमन मंदिर के अंदर श्री राधा रानी की वहां पर श्री विग्रह नहीं है परंतु नाम आराधना है श्री ठाकुरानी का नाम और उसी की आराधना करी जाती है श्री ठकुरानी की प्राप्ति अरे भैया बड़ी ताकत से होती है आसान है परंतु अब यह उपासना करते करते ये बड़ी प्यारी चीज है कि ऐसा भी कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें अध्याय में कि परिचर्यायाम सर्वांग गैर आदर परिचर्याद का सर्वभूत कि जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का वह संकीर्तन भी करता रहे परंतु वह उससे भी ज्यादा जरूरी बात है मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करें मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लोट कर प्रणाम करें परंतु इन सब से भी ज्यादा मद पूजा ब्याह दिखा सर्वभूते शु मनमती बोले परंतु मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़कर है और वह समस्त प्राणियों के अंदर मेरा ही भाव रखते हुए हा गुरुजन आदि की वह पूजा करे अब यह बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कहा कि भैया इसमें आचार्यों ने अपनी अलग अलग टीकाएं दी हैं श्री सारार्थ दर्शनीकार एवं कर्म संदर्भ कार ने तो ये कहा है कि अपने गुरुजन की जो उपासना है उसको करे और करते हुए यह भावना को ध्यान रखे कि गुरु की उपासना करने से ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं अच्छा गुरु को भगवान नहीं माने भगवान का स्वरूप है परंतु उसे भगवान नहीं माने भगवान मानने का मतलब है कि हम भगवान को कहीं ना कहीं गौण छुपा रहे हैं भगवत तत्व को हम कम कर रहे हैं हम साक्षात भगवान कई बार ऐसा हमने देखा गया है कि कई लोग जो होते हैं वह भगवान की उपासना करना बंद कर देते हैं आज से जी मैं भगवान की उपासना बिल्कुल नहीं कर रहा मैं तो बस गुरु जी की उपासना करूंगा ये गलत है ये कभी नहीं होना चाहिए और अगर यह हो भी रहा है सो भगवान उसमें फिर अपराध बनता है क्योंकि वह गुरु भगवान से बड़ा नहीं है वह भगवान का ही अंश है भगवान का ही स्वरूप है उसमें भेद जरा सा भी नहीं है परंतु गुरु का कार्य है कि वह भगवत भक्ति को कराए सो भगवान जो गुरु की उपासना कर रहा है और अपने भगवान की उपासना को बंद कर चुका है वह अपराध है वह अपराध है परंतु गुरु की उपासना बड़ी जरूरी है और वह भी नित्य करनी चाहिए श्री भक्ति संदर्भ के अंदर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भी इसी की बात करते हैं वह कहते हैं कि गुरुदेव की उपासना नित्य करनी चाहिए और भगवान ने अन्यत्र भी कहा है कि श्री गुरुदेव की पूजा करके तत्पश्चात मेरी अर्चना करने से सिद्धि लाभ होती है साधक को और ऐसा न करने पर मेरा समस्त अर्चन ही निष्फल हो जाता है एवं श्री नारद पांचरात्र में कहा गया है गुरहो सन्निहित मग्रता सा दुर्गति मवाप नोति पूजनम तस्से निष्फलम नारद कहती है कि जो व्यक्ति ज्ञानोपदेष्टा वैष्णव श्री गुरु को विष्णु के समान जानता है जो अपने गुरु को भगवान श्री कृष्ण के समान जानता है वह कायिक वाचिक और मानसिक रूप से अपने गुरुदेव की पूजा करता है वही शास्त्र है और वही वैष्णव है अगर गुरुदेव की उपासना कर रहा है उनको श्री कृष्ण मानकर तो वह जो है वह वैष्णव कहलाएगा अब इसके अंदर बड़ी प्यारी बात है श्री गोपाल भट्ट स्वामी पाद्य कहते हैं और अन्यान्य बहुत आचार्यों ने अपने वाणियों में भी इस बात को कहा है अब ये गुरुदेव की जो सेवा है यह है दो प्रकार की है एक साधारण सेवा है दूसरी विशेष सेवा है साधारण सेवा का अर्थ है कि मैं अपनी अर्चन आदि सब जितनी भी पूजाएं हैं मैं उनको करूं भगवान श्री कृष्ण को अर्चन करूं आदि जितना भी वंदन आदि करूं और अर्चन वंदन मैं करते हुए अब गुरुदेव की सेवा उसी का एक अंग मान लो मतलब मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं और ठाकुर जी के लिए करते हुए जैसे ठाकुर जी की उपासना पूजा हो रही है ठीक मैं वैसे ही मान कि की अपने गुरु की सेवा करते हुए कि मेरे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इससे और क्योंकि यह भी भगवान को प्रसन्न करने का ही एक अंग है अगर मैं ऐसा मान लू मतलब ठाकुर जी की उपासना मुख्य रखू गौड़ रखू हाँ या प्राइमरी जिसे कहा जाता है प्राइमरी रखो और गुरुदेव की उपासना सेकेंडरी रखो तो यह वाली उपासना कैसे कहलाएगी बोले यह वाली उपासना श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाल भक्ति संदर्भ के अंदर कहते हैं कि यह सामान्य उपासना है गुरुदेव की और इसके अलग अगर वह अपने गुरु की ही उपासना मुख्य कर रहा है गुरु की सेवा ही मुख्य कर रहा है गुरु को ही गुरु का भक्त बना हुआ है और गुरु को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहा है और जितना भी पूजन अर्चन भी कर रहा है वह भी गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है क्यों क्योंकि उसे गुरु की आज्ञा ही तो मिली है पूजन का अर्चन करने के अंदर बिना बिना गुरु की आज्ञा के भाई आपका किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिस के अंदर काम करे तो ऑफिस के अंदर वह अपनी प्रसन्नता के लिए काम करें या अपने सुपीरियर जो व्यक्ति है उसकी प्रसन्नता के लिए काम करें किसकी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए तो जो हमारे ऊपर है हमारा मैनेजर जो बना हुआ है उसकी प्रसन्नता अगर हो गई तो हमें हर वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो अगर वह गुरु सेवा करे और बाकी के जितने भी भजनांग है उन सब गुरु के पद्मों के अंदर समर्पित कर दे और उन्हीं को गुरु सेवा का ही एक अंग मान ले तो यह विशेष गुरुभक्ति गुरु सेवा कहलाती है तो इस पे वो कहते हैं कि आचार्यपाद कहते हैं कि इस बात को कैसे प्रमाणिकता भी दी जाए तब उन्होंने पद्म पुराण में द्वितीय स्तुति में का एक उदाहरण लिया है जिसमें कहा गया है कि मेरी श्री हरि में जितनी भक्ति है श्री गुरुदेव में यदि उससे अधिक हो जाए तो इस सत्य के बल पर मुझे श्री हरि दर्शन दे यह देवदूती ने यह भावना को रखकर स्तुति करी कि मेरी जितनी भगवान में भक्ति है उससे अधिक मेरे गुरु के अंदर भक्ति है और यह बात अगर सत्य है तो भगवान श्री हरि को दर्शन में जैसे ही इस बात को कहा करने के केवल भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए सो ये विशेष सेवा है तो अगर अर्चन नहीं कर पा रहा है अपने ठाकुर जी का तो गुरु सेवा करें। गुरु सेवा करें और गुरु सेवा करने के बल क्यों क्योंकि गुरु की सेवा करने से ही ठाकुर की प्राप्ति हो सकती है एवं दसवें स्कंद के अस्सीवें अध्याय में भी इसी बात की चर्चा उन्होंने करी फिर से उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम विप्र को कहा है कि सर्वभूतात्मा में श्री कृष्ण गुरु सेवा के द्वारा जैसे संतुष्ट होता हूं वैसे इज्ञा प्रजाति तपस्या तथा उपशम के द्वारा वैसा संतुष्ट नहीं होता श्री श्रीधर स्वामी जब इसकी टीका करते हैं तो कहते हैं कि श्री गुरुचरण के भजन से बढ़कर अधिक कोई भी दूसरा धर्म नहीं है तो हे सखे मैं श्रीधाम अर्थात गृहस्थ धर्म प्रजाति अर्थात ब्रह्मचारी धर्म इसके बाद तपस्या और उपशम इनके इसका इनका अर्थ है कि वानप्रस्थ एवं सन्यास का धर्म इन सब धर्मों से भी अगर कुछ ऊपर है मैं ये चारों धर्म को कोई अपनाए और अपनाने के बाद ठाकुर जी की प्राप्ति करे मैं भ्रस्त धर्म में बढ़िया हूं मैं ब्रह्मचार्य धर्म में बढ़िया हूं मैं वानप्रस्त में बढ़िया हूं मैं सन्यास धर्म में बढ़िया हूं बोले जैसे मैं उससे उतना संतुष्ट नहीं होता हूं जैसे गुरुचरण सेवा से संतुष्ट होता हूं यद्यपि मैं हूं सर्वभूतात्मा तो यहां अर्थ यही है कि भगवान एक इसका ज्ञान पर अर्थ भी है ज्ञान के आधार पे मतलब है कि मतलब भगवान अपनी पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना गुरुदेव की पूजा से होते हैं इसमें कहा गया है प्रजाति अर्थात भगवान के दीक्षा ले ली वैष्णवी दीक्षा तपस्या मतलब समाधि आदि भी हम लगा रहे हैं मतलब मानसी पूजा भी कर रहे हैं उपशम अर्थात तो भगवान में निष्ठा रखे हुए हैं तात्पर्य यह है कि उक्त समस्त साधनों से श्री भगवान उतने संतुष्ट नहीं होते हैं जितने संतुष्ट भगवान श्री गुरु की सेवा से अपने आचार्य गणों की सेवा से होते हैं परंतु है वह भगवान का ही रूप अलग नहीं है आचार्य बम विर जानियत छोटा सा अड़ुम मात्र भी गुरु और श्री कृष्ण के बीच में अलग नहीं है दोनों एक है परंतु एक विशेष गुण है उनके अंदर कि वह भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा सकते हैं श्री कृष्ण गुरु की प्राप्ति नहीं कराएंगे गुरु जो है श्री कृष्ण है साक्षात श्री कृष्ण है उसके बाद भी श्रीकृष्ण का स्वरूप है इसके बाद भी वे अपने धाम नित्य धाम की प्राप्ति करा सकते हैं और यही बात भगवान शास्त्रों के अंदर भी विद्यमान है और शास्त्र भी कहते हैं सस्ती वस्त वर्ष सहस्त्राणी विष्णो राधनम फलम सक्रैत वैष्णवा पूजाया लवतेन नात्र संचय साठ हजार वर्ष तक भी कोई भगवान की पूजा करे और भक्त की पूजा वह अपने गुरुदेव की पूजा एक बार कर ले साठ हजार वर्षो तक करी हुई पूजा का जो फल है वह भगवान एक बार करी हुई अपने गुरुदेव की पूजा से ही प्राप्त हो जाता है इसीलिए गुरु पूजा यह परमावश्यक है तो हम अपना हमारे गुरुदेव के द्वारा दिए हुए जो अर्चन है उस अड़चन को करें परंतु उस अर्चन के अंदर एक विशेष अड़चन डाल दें श्री गुरु की पूजा श्री गुरु की सेवा क्योंकि यह है गुरु की सेवा और गुरु की पूजा ही हमको ठाकुर जी की प्राप्ति कराएगी यही पूजा यही सेवा हमें ठाकुर जी को देगी तो गुरुदेव जो है वह कभी नहीं कहेंगे कि गुरु की उपासना कर सब छोड़ दे वैसे तो कई जगह पर ऐसा होता है मैं कहीं गया था एक स्थान पर गया था तो गुरु जी का कुछ नाम था नहीं कहना चाहूंगा महा भगवान शिव की उपासना हो रही थी परंतु जिस मंत्र से हो रही थी वह कोई मंत्र नहीं था गुरुजी जी का स्वयं का नाम था अगर गुरुजी का नाम आनंद है मान लो या गुरुजी का कोई दूसरा नाम कोई सा नाम बता सकते हो योगानंद है मान लिया, तो वहां पर जो उपासना हो रही थी ओम योगानंदा नमः, ओम योगानंद नमः, ओम योगानंदाए नमः हम गए हमने कही अच्छा भगवान को भी गुरुजी के मंत्र से ही गुरु का नाम ले लेते ही पटाने में लगे हुए ये कैसे हो सकता है तो ये हमेशा ध्यान रखो ये बड़ा छोटा सा बारीक अंतर है परंतु जिसकी समझ में आ गया ना वह तो निकल सकता है गुरु जो है वह भगवान का पार्षद है वह तो मंजरी है परंतु उसी की ही कृपा ही हमको ठाकुर जी को दिलाएगी और इसी वजह से बारंबार हर जगह पर कहा भी जाता है कि गुरु रुष्ट हो गए तो भगवान नहीं मिलने हैं भगवान रुष्ट हो गए तो कोई बात नहीं गुरु की प्राप्ति तो गुरु तो आपको तो भगवान फिर भी दिला देगा हनुमान जी नहीं पटे तो राम जी मिल जाएंगे क्या राम जी रोष रुष्ट हो जाए कोई बात नहीं जी हनुमान जी तो है ना उनके पास सामर्थ्य है राम जी को फिर से प्रसन्न करने की तो हर वस्तु का ध्यान रखे जब भी चर्चा करें अपने गुरु से तो गांधारण कर ले गुरु के एक एक शब्द के के बारे में गुरु ने जितने भी व्याख्या करी है गुरु ने जिन जिन बातों को कहा है उन सब बातों को धैर्य पूर्वक धारण करें और धारण करके उनका चिंतन और मनन करें। क्यों क्योंकि वह गुरु ने जो वस्तु बताई है ना वह भगवत चरणों में आपका अनुराग और बढ़ाएगी भगवान में आपकी सेवा में आपको और अनुरक्त करेगी आपको प्रतिदिन प्रति बढ़ा बढ़ाकर ठाकुर जी के ठाकुर जी से आपका जो प्रेम है उसमें वृद्धि को लेके आएगी तो ठाकुर की सेवा जो होती है वह दो प्रकार से है एक सामान्य सेवा है जिसमें गुरु को साधारण मानकर गुरु की गुरु की उपासना करी परंतु वह ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करी दूसरी विशेष है वह है कि हमने अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी की उपासना करी तो जैसा मैं मैं जब ठाकुर जी की उपासना करता हूं तो ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी को प्रसन्न तो कर ही रहा हूं परंतु मन के अंदर भाव यह है कि मेरे जो गुरु मंजरी हैोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गुरु मंजरी स्वरूपा है मैं उनको प्रसन्न कर दू अगर वह प्रसन्न हो गई तो मुझे नित्य लीला में उन नित्य सेवाओं के अंदर हाँ वह आशीर्वाद वह लाभ वह सेवा आराधन मुझको प्राप्त हो जाएगा और मैं सीधे को प्रसन्न करने में लगा रहा कि तुम तुम खुश खुश हो हो जाओ हो जाओ परंतु मेरे गुरुवर गुरु परंपरा तो खुश नहीं है सेवा से तो क्या ठाकुर जी खुश हो जाएंगे ठाकुर जी तो खुश होने नहीं है ठाकुर जी बोलेंगे वाह बड़ा अच्छी तू तो हाँ अपने तो गुरु वर्ग को तो ध्यान दिया नहीं तेरे सीनियर तो सब के सब रिपोर्ट में लिख रहे हैं तेरे अंदर कितनी सारी खामियां और खामिया बता रही है बॉस मैं तो तुम्हारे लिए ही काम करती हूँ होता है ना कंपनी का सीईओ हो तुम उससे मिलो मैं तो आपके लिए ही काम करता हूँ परंतु वह आपका कैरेक्टर देखे ईयरली आपकी रिपोर्ट देखे आपने कैसा काम करा है उसमें हर एक ने आपके लिए गलत गलत गलत गलत लिखा हुआ ऐसे ही तो होता है ना आपकी जो बनती है रिपोर्ट बनती है जब आपका पे राइस होने को होगा प्रमोशन डिमोशन होने को होगा तो वो तो देखा जाएगा ना साल भर का कार्य वह साल भर का कार्य कोई बड़ी वस्तु नहीं है इसे समझना अगर गुरु के आधार पे चल रहा है शास्त्रीय आधार पे चल रहा है तो बॉस भी खुश हो जाएगा बैठा हुआ और अगर वह सही नहीं चल रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो सामने सामने तो बड़ी अच्छी भक्ति करते हैं दिखाने को और पीछे जाके खूब लड़ते हैं कई सारे ऐसे भक्त हैं होते हैं जो गुरु के सामने से ऐसे मधुर बन जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है और गुरुजी से थोड़ा सा अलग हुए दरवाजे से दूसरी तरफ गए और उसके बाद तो उनका दूसरा रंग होता है परंतु जो दूसरे गुरुचरण है वे देख लेते हैं वो जाके गुरुजी तो वो कह लेते हैं भैया वो जो तेरा शिष्य है ना वो जो तेरा भगत है तेरे सामने तो अलग रूप रख के पीछे जाते ही बाव बदल जाए तो बाकी अब रिपोर्ट में क्या लिखोगे बाकी रिपोर्ट में जो लिख दी हो ना तो वो लिखने के बाद अटूट सकते है भगवान श्री कृष्ण उसको झुटला नहीं सकते हैं जैसे नीचे नीचे बैठे हुए मैनेजर ने जो लिख दिया है ना उसे बॉस झुटला नहीं सकता है उस रिपोर्ट को वो बदल नहीं सकती है रिपोर्ट कौन बदलने का अधिकारी है उसका एकमात्र आपके गुरु एकमात्र आपके मैनेजर वही एकमात्र उसके पास अथॉरिटी है तो ठीक उसी प्रकार आप किस प्रकार उपासना कर रहे हैं आप किस प्रकार पूजा कर रहे हैं आपका अर्चन किस प्रकार चल रहा है उसके अंदर जरा सी भी कमी हो सो भगवान ठाकुर की वह सेवा सिद्ध नहीं हो पाती है और यह ध्यान रखें मैं इसी बात को कहते हुए आज की इस कथा पर भी विराम दूंगा कि उसे यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा मन को हम कैसे संयमित रखते हैं क्योंकि बहुत सारी तरीके की उपासनाएं कही गई हैं हमारे महाप्रभु की परंपरा के अंदर कुछ महाजनों के द्वारा नवद्दीप की लीला भी बताई हुई है कई जगह पर वृंदावन की लीला भी बताई हुई है कई जगह पर नवदीप और वृंदावन दोनों की लीलाएं भी बताई हुई हैं। तो अन्य अन्य स्थानों पर अन्य अन्य भावों को लेकर जैसे नवदीप के अंदर ऐसे बहुत प्रेमी भक्त हैं, जिनका जो हमेशा नवदीप की लीला के अंदर ही भावाविष्ट रहते हैं या जिनके लिए महाप्रभु ही सब कुछ है और महाप्रभु को छोड़ कुछ भी नहीं है परंतु वृंदावन कई जगह पे ऐसा है कि महाप्रभु की लीला का भी आनुगत्य लेते हैं भक्त और उसके बाद फिर व्रज लीला का भी आनुगत्य लेते हैं क्योंकि महाप्रभु और महाप्रभु का वह सब जो परिकर है सबका सब परिकर कौन है वह सबके सब व्रज से आए हैं नित्यधाम वृंदावन से आए हैं तब वह जब लीलाएं होती करती है तो वह पहले महाप्रभु के पास जाते हैं मन से और उसके बाद फिर कहा गए ब्रज की लीलाओं के अंदर प्रवेश हुआ जैसे ही महाप्रभु अपने भाव भाव भूषित होते हैं राधा भाव भूषित और होते हुए जब वह पहुंचते हैं अपने तो पार्षद गण है रामानंद राय स्वरूप दामोदर आदि वह ललिता विशाखा है तो वह भी सबके सब सक बदल जाते हैं तो वह भी पहुंच जाते हैं वह भी एक भाव है परंतु वृंदावन का जो भाव है ना वह श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी इन सबका एक भाव है कि श्री राधा कृष्ण की उपासना राधा कृष्ण की ही उपासना करते हुए उन्हीं के अंदर ही श्री महाप्रभु के दर्शन करना इसके लिए मन के अंदर कहा गया है न धर्मम ना, ना अधर्मम श्रुति गण निरुक्तम किलकुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या शी सूनुम नंदेश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद स्मरह परमं जस्त्रम ननु मना की है मेरे प्यारे मन श्रुतियों में कथित धर्म और अधर्म कुछ भी मत करो भई कर्मों में फंस गए तो भक्ति कहां से होगी ये मान लो कि मैं ठाकुर जी का भक्त हूं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं क्योंकि जहां पाप और पुण्य पे लग जाओगे तो फिर मैं यह हूं मैं भगवान का भक्त नहीं मैं यह हूं और मेरे द्वारा ये काम हो रहा है वो काम हो रहा है बोले वेद में लिखे हुए वेदोक्त जो भी कर्म है हाँ जो धर्म है और अधर्म है उनके बारे में कुछ भी कहीं चर्चा में भी मत पढ़ो ना करो बस ठाकुर जी का बनकर ठाकुर जी के लिए करो और कहा बल्कि श्रुति श्रुतियों में चरम सिद्धांत के रूप में जिन्हें सर्वोपाद चरम उपाध्य एवं सर्वोपरि परम तत्व निर्धारित किया है ना? मतलब श्रुतियों ने स्मृतियों ने पुराण आदि ने जिसे परम तत्व भक्ति को निरूपित किया है कि भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है ना? उस भक्ति को करो और भक्ति को करते हुए उन श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेमयी प्रचुर परिचर्या को करो हा उन्हीं की अर्चन करो उनकी सेवा करो किनकी सेवा करो श्री राधा कृष्ण की ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा में अपने मन से कह रहे हैं मन तो इधर उधर भाग रहा है लाव मैं ये यज्ञ कर लू मैं ये कर लू लाव में वहां का ये कर दू मैं थोड़ा सा दान दे दू रो किसको अरे जब श्रुतियों स्मृतियों के बताया हुआ है कि सिर्फ एकमात्र जो है वह भक्ति है भक्ति से बड़ी कुछ सर्वश्रेष्ठ नहीं है वस्तु तो उस भक्ति को कर अब वो भक्ति को कैसे कर बोले वह राधा कृष्ण की सेवा करके अर्चन करके कर अच्छा तो मैं फिर महाप्रभु को क्या मानू क्योंकि आप तो कह रहे हो अनन्यता होनी चाहिए अगर दो दो हो गए तो अनन्याता कैसे होगी राधा कृष्ण भी है और महाप्रभु भी है मैं दोनों की उपासना करना शुरू करूं तो वह कई जगह पर महाप्रभु को लोग भक्तावतार मान लेते हैं हा भक्तावतार मानने के बाद वहां तो दो दो हो गए तो दो हो गए तो मेरी अनन्यता कैसे रहेगी बोले श्री राधा भाव कांति सुबलित जो है सचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु उनको श्री नंद नंदन से अभिन्न मान एक ही मान अलग मत मान वह एक ही, ही हैं तथा गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे एवं गुरुदेव कौन है बोले श्री मुकुंद श्री भगवान श्री कृष्ण इनके प्रिय हैं प्रेष्ठ इनके बहुत अति प्रिय हैं ऐसा जानकर सदा सर्वदा स्मरण करता रहे यह गौड़िया सिद्धांत है गौड़िया सिद्धांत में तो वृंदावन के अंदर हम जिन आचार्य परंपराओं में चलते हैं उसमें श्री गौरांग महाप्रभु ने जो निर्देश दिया है कि साक्षात श्री राधा कृष्ण की उपासना करो तो हम राधा कृष्ण की उपासना करते हुए महाप्रभु को ही राधा कृष्ण मानते हुए और गुरुवर को ही मंजरी मानते हुए गोपी मानते हुए हम उपासना करते हैं यह उपासना बाह्य रूप से भी चलेगी और यही उपासना मन से भी चलती है इनको जब हम करते हैं तो करने के बाद भगवान ठाकुर की प्राप्ति होती है परंतु भावना को हमेशा ध्यान रखिए आपके गुरुगढ़ जो हैं वह हमेशा ठाकुर जी की उपासना में रत रहते हैं और वह जो रत हैं उनके द्वारा आपको उस मंदिर मतलब उस नित्यधाम वृंदावन में सेवा का एक मौका दिया हुआ है उस मौके को छोड़िए नहीं और उसकी दुर्लभता को पहचान कर हा? उसमें कितनी असीम शक्ति है और उसके द्वारा आपको कैसे ठाकुर की प्राप्ति हो सकती है उस सरल भाव को आपको दिया हुआ है उसको जरूर करिए परंतु करते हुए एक ही वस्तु को मत रखिए लाओ मुझे मन ही से करनी है नहीं जितनी पुष्ट आपकी सेवा शारीरिक रूप से होगी उतना आप मन से जाकर आप अवस्थित हो सकते हैं जब शरीर से ही सब कमजोर पड़े हुए हैं तो मन से नहीं आपका प्रवेश होगा और यही भावना को हमारे आचार्य वर्ग ने कहा है कि भगवान सबसे पहले श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद्य स्वयं तो करते ही हैं हमारे गुरु भर नाना प्रकार के श्रृंगार मार्जन आदि को एवं उसके बाद युक्त भक्तान से नियुजोपी तो अपने भक्तों को भी सेवा में अनुरक्त कर लेते हैं आओ सेवा करो ऐसे सेवा होगी को पधरा देते हैं शिलाओं को पधरा देते हैं कि लो सेवा करो यही साक्षात भगवान है मूर्ति और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं होता है साक्षात दोनों एक है जो अंतर करता है वह नरकागामी होता है साक्षात ठाकुर जी हो या ठाकुर जी की मूर्ति हो उनमें कोई अंतर नहीं है तो उनका ध्यान करें और करता हुआ जो गुरुदेव के द्वारा उपासना विधि बता रखी है उसी उपासना विधि को धारण करता हुआ वंदे गुरु श्री चरणार बिंदन में अपने गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझको यह सेवा विधि यह अड़चन विधि एवं साक्षात ठाकुर जी को अपना बनाने की विधि दी है जिसके कारण मेरे करुणा अवतार श्री गुरुदेव आपकी है परम कृपा है जिसके कारण मुझे भगवान की प्राप्ति अब जरूर होगी जय जय श्री रा